नारायण नारायण आज का विषय है गुरु हमें अंतिम सुख के दर्शन कराते हैं एक छोटा लड़का एक कुएं के पास खड़ा था उसकी कोई चीज कुएं में गिर गई थी और उसे निकालने के लिए वह कह रहा था मैं कुएं में कूदता हूं यह देखकर एक मनुष्य जो वहां खड़ा था उससे बोला ऐसा मत कर कुएं में कूदा तो डूब जाएगा फिर भी वह मान नहीं रहा था इतने में उसका बाप वहाँ आया उसने भी उसे खूब समझाया मना किया लेकिन फिर भी उसने नहीं माना तब तो वह उसे डराता मारता पीटता घर ले गया तो अब वह लड़के को मार रहा था इसलिए क्या आप पिता को दोष देंगे इकलौता एक बेटा मनोती मान कर हुआ क्या तुम ऐसा कहोगे उसे कुएं में कूदने दिया होता तो क्या होता नहीं कहोगे ना तो फिर गुरु भी क्या करते हैं हम विषय वासना के कारण विषय मांगा करते हैं और वे दिए गए तो हम डूब मरेंगे कह गुरु जानते हैं इसलिए वे हमें उनसे बचाने के लिए दो चार अच्छी बातें कहते हैं और हम उन बातों को नहीं सुनते हैं तो वे हमें डर भी दिखाते हैं हम रोते हैं तब भी वे हमें उसमें से ऊपर खींचते ही रहते हैं अर्थात विषय वासना में डूबने से बचाते रहते हैं हम तो बड़े और पढ़े लिखे हैं उस लड़के के समान अनजान नहीं बालिग नहीं हैं तब भी हमारी इच्छा होती है कि हम विषय में कूद पढ़ें गुरु कहते हैं शादी मत कर तो हमारी शादी कब होगी ऐसा पूछते हैं उनके पीछे पड़ जाते हैं और अंत में हम ऐसा तक कहते हैं कि गुरु कुछ समझते ही नहीं हम ऐसा मानते हैं कि जो अभी दिखाई देता है वही सच्चा सुख है किंतु गुरु को अंतिम सुख क्या है यह मालूम होता है अतः गुरु हमें जो सुख अभी दिखाई देता है उससे परावृत्त किया करते हैं अतः लाभदायक यही है कि हम गुरु के वचनों पर विश्वास रख के उनकी आज्ञा के अनुसार व्यवहार करें और उन्होंने जो साधन बताए हैं वे ही करते रहें। तब हमें अंतिम सुख का लाभ होगा गुरु आज्ञा करते हैं यानी क्या करते हैं वे जहां हमारा मन उलझा होता है वहां से हमें निकालने का प्रयत्न करते हैं भगवान भक्त के संकट दूर करते हैं यानी उसके गृहस्थी के संकट नहीं दूर करते हैं। वे तो बड़ी आसानी से दूर किए जा सकते हैं भक्त को संतोष में रखकर उसे संकट सहन करने की शक्ति देते हैं भक्त का वे सदा स्मरण रखते हैं और ऐसे भक्त ही संत पद तक पहुंचते हैं हमें किसी विद्वान मनुष्य की विद्वत्ता समझना चाहते हैं तो हमें भी थोड़ा विद्वान होना चाहिए वैसे संत को पहचानने के लिए संतों में जो गुण विद्यमान होते हैं उनमें से कुछ तो हम में भी होने चाहिए संतों का मुख्य गुण यह है कि वे निरंतर भक्ति की भावना में रत होते हैं सतपुरुषों के बाह्य रूप में अनेक प्रकार हो सकते हैं देश और काल के अनुसार बाहरी रहन सहन के ढंग भिन्न भिन्न हो सकते हैं किंतु भीतर भगवान का प्रेम मात्र उन सब में एक जैसा ही होता है नारायण नारायण